प्यार को प्यार मिला खुशियों की मंजिल ढूंढी तो व के नव चाहे तो आहे सर्द मिली दिल के बोझ को दूना कर गया जो नमस्कार हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार देखिए प्रारंभिक गीत थोड़ा निराशावादी है मगर हम जो बात आज कहने जा रहे हैं उसमें केवल निराशा नहीं है गीत तो इसलिए क्योंकि गीत तो चुनना था चुन लिया और साहब हमने लगा दिया यहां पर क्योंकि आपको हम यह बताना चाहते हैं कि जिंदगी में बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जिनको जब आप प्यार देते हैं तो वो आपको वापस चक्रवृद्धि ब्याज के साथ प्यार देते हैं और कुछ लोग डेफिनेटली ऐसे होते हैं जिनको आप चाहे जितना प्यार दे दीजिए उनसे आपको वापस उतना प्यार तो नहीं मिलता मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं मिलता मगर उतना नहीं मिलता जितने के आपने उम्मीद की थी अब यहां पर मैं दो बातें जरूर कहूंगा देखिए एक तो ये कि जब आप किसी से प्यार करते यानी कि आप जिस समय आप अपना प्रेम दिखा रहे हैं या कर रहे हैं उस समय क्या आपके हृदय में यह अपेक्षा है कि मुझे वापस वही प्यार मिलेगा या आप निस्वार्थ भाव से वह प्यार कर रहे हैं तो साहब ये एक प्रश्न है जो कि आपको खुद से पूछना है मगर मैं आपको अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बताने की बातें कर रहा था तो मैं वहीं पर टिका रहूंगा यह तो मैंने केवल आपको एक विचार करने के लिए एक पॉइंट दिया है साहब, तो तो शुरू करते। सबसे पहली बात तो मैं आपसे यह बताने को कह रहा हूं कि मुझे तो जिंदगी में कुछ ही घटनाएं ऐसी याद आती हैं जहां पर कि मैंने किसी के साथ कुछ प्यार किया हो प्यार मतलब देखिए यहां पर अब हमारे कुछ नटखट साथी वो इस प्यार को कुछ दूसरी ही दिशा में ले जाएंगे मगर यहाँ पर मेरा जब मैं प्यार करने की बात कर रहा हूँ तो उसका मतलब केयर करने से है ध्यान रखने से है किसी के लिए कुछ करने से है मैं उसको उपकार तो नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि उपकार एक बहुत बड़ा शब्द है मगर अगर आप किसी के लिए कुछ भी करते हैं तो वो आपका केयर करने का एक ढंग है हर एक का अपना अपना ढंग होता है कभी पिताजी सुबह चार बजे जब आपको उठाकर खड़ा कर देते हैं तो ये भी उनका केयर करने का एक ढंग है वो सबको तो चार बजे नहीं उठाते मगर अपने बेटे को चार बजे उठा ही देते हमारे साथ तो ये अक्सर होता था और चूंकि अब मैंने आपको ये बात बताई तो ये भी मुझे बताना पड़ेगा कि पिताजी चार बजे नहीं उठते थे मगर पिताजी अपने काम से अक्सर ऐसा होता था कि देर रात में लौटते थे और उनको कुछ कागजी कार्यवाही करने में और देर हो जाती थी तो चूंकि वो बहुत स्टिकलर थे अपने काम को पूरा करने के ही छोड़ने के तो साहब सुबह का चार पाँच ऐसे हो जाता था और साहब हम लोगों को सुबह चार पाँच बजे उठा दिया जाता जब वो सोने जा रहे होते थे तो साहब हम, मैं आपको बता इसलिए रहा हूं कि यह भी प्यार दिखाने का एक तरीका है। पिताजी से जब ये पूछते थे कि साहब क्या हमको आज कहीं घूमने जाने का या खेलने के लिए कुछ देर ज्यादा या किसी दोस्त के घर जाने का मौका मिलेगा तो जब वो डांट के मना कर देते थे तो ये भी उनका प्यार करने का एक तरीका था और शायद मैंने आपको बताया होगा कि मेरे पिताजी ने एक बार हम लोगों को मतलब हमको हम हमारे भाई को और हमारे एक मित्र को रिकॉर्ड प्लेयर पर रिकॉर्ड बजाते हुए सुना वो कहीं काम पे गए थे वहाँ से लौट कर के आए और जब उन्होंने हम लोगों को पढ़ने की जगह पर वो रिकॉर्ड बजाते हुए सुना और वो छुट्टियों के दिन थे वो आए और उन्होंने रिकॉर्ड प्लेयर पर से रिकॉर्ड उठा के उसके दो टुकड़े कर दिए मैं आज समझ सकता हूं कि यह भी एक प्यार दिखाने का तरीका था नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्यार दिखाने का यही तरीका हो सकता है मगर हर एक का तरीका अलग है आग, मेरे पास कुछ बच्चे आते हैं आज जब मैं इस उम्र को पहुंच चुका हूं तो बच्चे आते हैं और उनमें से एक दो तो बच्चे हैं जो कि आकर के सीधे गले लग जाते हैं तो साहब ये उनका प्यार दिखाने का तरीका है मेरी अपनी दो बेटियां हैं और मुझे आज भी याद है कि मेरी दोनों बेटियों का प्यार दिखाने का तरीका अलग अलग था और साहब मैं तो यही कहूंगा कि मुझे इन बच्चों से इन बड़ों से और अन्य लोगों से ये ऐसा सीखने का बहुत मौका मिला है आप भी देखिए अब मैं कहानियां अपनी शुरू करने जा रहा हूं तो इसलिए आपको बताना चाहता था साहब हमारे ये कहानी जो है ये थोड़ी ऐसे चलिए आप बताइएगा दुखदाई है या नहीं है हम मुरादाबाद शाखा में कार्यरत थे और साहब मुरादाबाद शाखा में शाखा प्रबंधक का घर जो था यानी हम वहाँ शाखा प्रबंधक थे हमारा घर पहली मंजिल पर था और हमारे बगल में एक शाखा थी उसके शाखा प्रबंधक का घर उसके नीचे था हमारे वो जो नीचे वाले शाखा प्रबंधक थे श्री गुप्ता जी तो गुप्ता जी जो थे वो थोड़े यू कहा जाए ज्यादा मिलनसार नहीं थे मगर साहब हम लोग चूंकि उस कंपाउंड में दो ही घर थे तो साहब हमें तो मजबूरी थी कि भाई हमारे तो पड़ोसी ही वही थे मैंने शायद आपको पिछले दिनों बताया है कि मैं थोड़ा ग्रिगेरियस व्यक्ति हूं मतलब मुझे लोगों से मिलने जुलने बात करने की बीमारी है आदत है और जब तक मैं बात नहीं कर लेता हूं तब तक मुझे खाना हजम नहीं होता और सच बताऊँ आपसे ये जो हमारा कार्यक्रम है इसमें भी हमारा थीम यही है कि भैया बात करते रहिए क्योंकि हमने जो कार्यक्रम का नाम भी रखा हमने एक बात कही वो सिर्फ इसीलिए रखा कि भैया हमको तो बात कहनी है तो साहब हम वहाँ पर थे तो हमको बात तो वास्तव में पर्सनली जाकर करनी होती थी तो गुप्ता जी से हमारी बातचीत दुआ सलाम तक सीमित थी साहब कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि हमारे विवाह की पच्चीसवीं वर्ष कांठ आई हम लोग ऐसा कोई बहुत उत्सव नहीं मनाना चाहते थे परंतु चूंकि उस दिन हमारे घर में हमारे माता पिता सास ससुर और शायद एक रिश्तेदार और थे इत्तेफाक से वो लोग थे तो हमारी पत्नी ने कुछ अच्छे भोजन का मतलब माताजी पत्नी ये सब मिलजुल करके इन्होंने कुछ अच्छे भोजन का इंतजाम किया और चूंकि हमारे पास वहां तो कोई अड़ोस पड़ोस दोस्त अहबाब थे नहीं मुरादाबाद में तो हम लोगों ने ये कहा कि भैया जो नीचे वाले जो साहब गुप्ता जी रहते हैं उनको भोजन दे दिया जाएगा उनको बुला लिया जाएगा उनको भी भोजन कराया जाएगा तो साहब हमने गुप्ता जी से निवेदन किया कि गुप्ता जी आप आइएगा भोजन करिएगा तो जब निवेदन करने के लिए हमारी पत्नी उनके घर गई तो उनकी पत्नी ने बताया कि साहब गुप्ता जी तो तो बाहर गए हैं और वो शाम को थोड़ा देर से आएंगे तो पत्नी ने कहा कोई बात नहीं हम लोग आपको भोजन दे देंगे आप लोग भोजन कर ले तो यहीं पर कर ले और साहब ऐसा ही हुआ शाम के टाइम पर कुछ आठ साढ़े बजे जब भी एक थाली में भोजन लगा करके उनको मेरी पत्नी नीचे ले गई देने के लिए गुप्ता जी उस समय तक आ चुके थे आप विश्वास नहीं करेंगे गुप्ता जी ने उस पूरी थाली में से केवल एक पूड़ी उठाकर रख ली और बोले कि नहीं साहब हम लोग तो अपना ही भोजन करते मेरी पत्नी ने बहुत आहत भी महसूस किया और मतलब ये तो नहीं कहूंगा कि वो रोती हुई वापस आई परंतु तो हाँ आहत महसूस करती हुई वापस आई और साहब हम लोगों को भी बुरा लगा मगर देखिए अब गुप्ता जी का जो भी लॉजिक हो मैं नहीं जानता हूं मगर ये घटना तो हुई तो साहब हम तो वही कह पाएंगे कि जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला यहां पर तो यही कहने का मौका आया ऐसी ही एक घटना एक बार और भी हमारे साथ हुई हम साहब कहीं बाहर पोस्टेड थे अपने मतलब अपने घर से बाहर थे कहीं पर तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक कोई हमारे मित्र के मित्र पता चला कि साहब उनकी पत्नी बीमार हैं और चूँकि वो भी हमारे घर एक दो बार आ चुके थे तो हम लोगों ने उनसे कहा था कि भाई अगर आपकी पत्नी बीमार है तो उनके शायद एक बच्चा था हम लोगों ने कहा कि हम आपको भोजन घर पर पहुँचा देंगे मतलब अस्पताल में पहुंचा देंगे क्योंकि आप तो अस्पताल में ये देखिए ये उस जमाने की बात है जहां पर कि मतलब मैं चूंकि विदेश में था तो वहां पर अस्पताल में केवल मरीज़ को भोजन मिलता था और हिंदुस्तानी अस्पतालों के विपरीत वहां पर अस्पताल के पास कोई ऐसी खाने पीने की दुकानें नहीं थी क्योंकि ये आशा भी नहीं की जाती थी कि कोई व्यक्ति अस्पताल में तीमारदार के रूप में रहेगा मगर साहब वो लोग खैर इतफाक़न वहाँ तीमारदार के रूप में थे तो वहाँ पे खाने के लिए शायद जो भी उपलब्ध हो वो शायद चाय, चाय कॉफ़ी के अलावा कुछ भी और उपलब्ध नहीं था तो इसीलिए हम लोगों ने ये वादा किया था कि साहब हम खाना आपको पहुंचा देंगे जब साहब हम खाना लेके उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि अरे आप तो बहुत ज़्यादा खाना ले आए हम लोगों ने कहा साहब रख लीजिए इस समय काम आएगा नहीं तो आप अगली बार के लिए इसको रख लें और उन्होंने कहा नहीं हम तो फेंक देंगे बस आप हम लोगों ने कहा कि नहीं आप फेंकेंगे नहीं आप यह बताइए कि हम कितना आपको निकाल कर दे दें हम उतना खाना आपको दे देते एक बार फिर वही उसी घटना का मतलब दोहराव हुआ दोबारा से हो गई मगर इसी के विपरीत कभी कभी आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनको यानी जिनसे आप आशा नहीं करते कि आपको किस स्तर तक रिटर्न मिल सकता है मतलब जो वापस प्यार आपको मिल सकता है वो किस स्तर तक मिल सकता है यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि हम विदेश में थे उस जमाने में बहुत छोटे समय के लिए मतलब लगभग तीन वर्ष के लिए वहाँ पर थे और वहाँ पर हमारा परिचय नवयुवक से हुआ जो कॉन्सुलेट में काम करते थे देखिए परिचय हो जाना और मित्रता हो जाना ये अपने आप में दो अलग अलग बातें हैं। मगर वो नवयुवक हमसे कहीं कम उम्र के व्यक्ति और हमारी उनकी मित्रता होने का तो शायद चांस ही नहीं था परंतु यहां पर एक मिनट रुक के आपको बताऊं एक फिल्म की का, बात करता हूं आप सभी ने शायद आनंद फिल्म का नाम सुना होगा यदि देखी नहीं भी होगी तो कम से कम नाम तो सुना ही होगा आनंद फिल्म में एक डायलॉग है उसमें यह कहा गया है कि कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिससे जब आप मिलते हैं तो ना तो नालूम क्यों आपको लगता है कि इससे दोस्ती करनी चाहिए इससे बात करनी चाहिए क्योंकि कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाते हैं कि आपको लगता है कि भाई ये तो लगता है जैसे बिछड़ा हुआ भाई तो क्यों वो एक करंट प्रवाहित होने लगता है और आपको कोई आदमी पसंद आ जाता है तो साहब आनंद फिल्म में ये बात एक बहुत ही खूबसूरत डायलॉग के फॉर्म में कही गई मैं तो वो तो बता नहीं पा रहा हूं मगर किस्सा वहीं से लिया गया है और इसका रिवर्स भी ट्रू है कुछ लोग जिन्होंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा होता ना मालूम क्यों वो आपको नापसंद हो जाते और आपका मन नहीं करता कि भाई इस आदमी से बात ही नहीं करनी तो साहब हम मैं आपको साउपोलो की कहानी बता रहा था वहां पर हमारे एक नवयुवक से दोस्ती हुई मतलब परिचय हुआ और वो परिचय आप विश्वास करिए कि उस बात को 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं और वो नवयुवक आज भी कहीं दूर सुदूर विदेश में है मगर आज भी मुझको उससे वही सम्मान और वही प्रेम मिलता है जो उस समय मिला था मैं वास्तव में आभारी हूं मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि वो इसको एम्बेस्ड महसूस करे मगर मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि कुछ लोगों से आपको ऐसा प्रेम मिल जाता है कि आप भूल जाते हैं कि भाई किसी ने मुझको ठुकराया भी था और कभी कभी लगता है कि यह कोटा ज्यादा है जो मिल जाता है ना वो वो बाकी सब चीजों को नलीफाई कर देता है यानी नेट इफेक्ट में उसका फायदा ज्यादा होता है आपको अब इसी बात को थोड़ा सा और आगे ले चलता हूं आपको बच्चों के ऊपर देखिए बच्चों के साथ में मैंने एक बात देखी बच्चों से आपको जो प्रेम आप देते हैं ना वो इतना मल्टीप्लाई होकर के मिलता है कि उसका जवाब नहीं मैं अपने बच्चों के बारे में बता सकता हूं और उसके बाद मैं कुछ और बच्चों का जिनके मैं संपर्क में आया उनका जिक्र करूंगा मैंने यह देखा कि अगर आप बच्चों के साथ में थोड़ा थोड़ा पेशेंस थोड़ा धैर्य रख लें और आप उनके साथ उनके स्तर पे जाके प्यार करने की कोशिश करें तो साहब वो आपको आपकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा प्यार देने को तैयार होते हैं मैं आपको इसका एक उदाहरण बताता हूं सीधी सी बात यह है कि एक मतलब जब मेरी बेटियां छोटी थीं और थोड़ी बड़ी हो गई उसके बाद भी मैंने उनके साथ में हमेशा एक ये संबंध रखा कि हम लोगों को एक दूसरे से सच बोलना है मतलब हमको एक दूसरे से कुछ भी छिपाना नहीं है यानी कि ऐसा कुछ नहीं करना है कि हमारी कोई मतलब जैसे हम कह सकते हैं ना कि हमको कोई उससे दूर रखे किसी चीज से दूर रखने की जरूरत है साहब उसका नतीजा ये है कि आज भी वे बच्चे अपनी अच्छी बुरी दुख दर्द खुशी बांटने में भरोसा रखते हैं और मैं तो यही कहूंगा कि साहब प्रेम से आगे चलकर जो अगला कदम है ना वो है विश्वास स्थापित करने का अगर आप प्रेम के साथ चलते हैं तो विश्वास अपने आप आ जाता है मेरे साथ में भी ऐसा हुआ है बच्चों के साथ में तो ये एक बहुत ही आ, क्या कहा जा सकता है उसको यह बहुत ही स्टैब्लिश प्रिंसिपल है कि अगर आप उन पर विश्वास करते हैं तो वे आप पर विश्वास करते हैं अगर आप उन पर विश्वास नहीं करेंगे तो वे आप पर विश्वास नहीं करेंगे और ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं और आप अपने जीवन में इसको चेक करके देख लीजिए कि मेरा अनुभव यूनिवर्सल अनुभव है या नहीं है यहां पर एक छोटी सी घटना आपको बताना चाहूंगा मैं मेरी छोटी बेटी पांच छह साल की रही होगी या नहीं शायद थोड़ी उससे बड़ी थी और साहब ऑफिस से जब मैं लौटकर आता था, था तो वो मेरी पीठ पर चढ़ के और आगे कूदती थी और जब वो पीठ पर चढ़कर बिस्तर पे आगे कूदती थी इसी में से किसी एक बार में उसका हाथ उसके नीचे आ गया और वो टूट गया आप विश्वास करिए यहां पर मैं अपना प्रेम दिखाने के लिए बहुत मतलब दिखाने के लिए नहीं प्रेम के कारण बहुत चिंतित हो गया और मुझे लगा कि ये मेरी गलती से हुआ यानी शायद मैंने उसको हटाने के लिए कुछ हाथ लगाया होगा या परंतु उस बच्चे ने मुझसे इतनी छोटी लड़की उसने मुझसे कहा कि नहीं तुमने नहीं कुछ किया है ये तो मैं ही कूद रही थी मम्मा ने तो मना भी किया था कि मत कूदो मैं ही कूद रही थी तो इसलिए तुम परेशान मत हो मैं समझ सकता हूं कि हाथ टूटने में कितना दर्द हो रहा होगा मगर उसको चिंता अपने हाथ से ज्यादा या अपने दर्द से ज्यादा मेरे परेशान होने की थी वही लड़की जब बहुत ही छोटी थी शायद डेढ़ या दो साल की थी तो कभी उसने अटेंशन ड्रॉ करने के लिए आ, कहीं मेरी चाय रखी थी उसको हाथ लगा दिया और वो चाय मेरे ऊपर गिर पड़ी वो चाय से शायद मेरा पैर में थोड़ा जला होगा ऐसा कोई साहब उस बच्चे को मुझ मतलब अपने चाय गिरी तो उसके भी हाथ पर गर्म लगा था मगर उसको उससे ज्यादा चिंता मेरे पैर पर चाय गिरने की थी और अपने नन्हे हाथों से मेरा पैर साफ करने की कोशिश करने लगी मैं यही कह सकता हूं साहब कि ये जो प्यार दिखाने का तरीका था यह अद्भुत था अब यहां पर आपको एक बात बताता हूं मैंने जो सीखा वो ये था कि जब आप किसी को प्यार देते हैं तो आपको प्यार वापस मिलता है मगर सवाल यह है कि आपने प्यार दिया तो सामने वाले ने उसको क्या समझा ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और अगर उसने यह समझा कि आपने प्यार दिया है तो उसने उसका जवाब आपको क्या दिया और कैसे दिया यह आपको समझना है यानी कि प्यार देना और प्यार देते हुए दिखना यह दो बातें हैं और हमको जब भी हम कभी कुछ ऐसा कर रहे हैं यानी कि हम किसी की केयर कर रहे हैं किसी की परवाह कर रहे हैं तो अगले को ऐसा लगना चाहिए कि हम उसकी परवाह कर रहे हैं एक आपको मजे की बात बता दो मैं एक बच्चे को पढ़ाता हूं तो उस बच्चे को जब पढ़ाता हूं तो उसको लगता है कि मैं उसको टॉर्चर कर रहा हूं तो उस बच्चे ने एक दिन मुझे धमकी दी कि ये जो तुम मुझे टॉर्चर कर रहे हो ना मैं ये सब याद रखूंगी और जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो इस टॉर्चर का तुमसे बदला लेने आऊंगी और उसने मुझे ये भी बता दिया कि बदला लेने के लिए क्या करेगी तो उसने कहा कि मैं टॉर्चर करने के लिए बदला लेने को तुमसे कलर्स का कॉम्बिनेशन करवाऊंगी बिकॉज परहेप्स ये रियलाइज कि आई एम स्लाइटली कलर ब्लाइंड लाइक कलर ब्लाइंड मींस आई डोंट हैव एनी एनी एनी सेंस ऑफ मैचिंग कलर्स तो उसने कहा कि तुमसे मैं वो करवाऊंगी एंड आई एम कीपिंग ऑल दिस शीट्स विद मी सो द नंबर ऑफ शीट्स ऑन विच यू टॉर्चर मी आई विल टॉर्चर यू अकॉर्डिंगली ये क्या था वो बच्ची समझ रही है कि मैं उसको उसको कुछ पढ़ा रहा हूं तो उसने जब मुझसे यह बात कही तो बेसिकली उसने शायद ये बात मजाक में कही मैंने जब उसको सुना तो मुझे लगा कि यह बच्ची हाउ मच शी फॉर मी एंड शी वांट्स टू गिव मी अ लेसन अब साहब सवाल यह है कि जो जो भी हम कर रहे हैं क्या हम वैसा करते हुए दिख रहे हैं यानी कि अब सवाल यहां पर यह आ गया कि मेरे प्यार के बारे में परसेप्शन क्या है उसको क्या समझा जा रहा है मेरे प्यार को मेरी नफरत को मैं जो भी अपना भाव प्रदर्शित कर रहा हूं उसको सामने वाला व्यक्ति क्या समझ रहा है वो इसको वही समझ रहा है जो मैं कह रहा हूं या इसका कोई और अर्थ निकाल रहा है तो साहब ये महत्वपूर्ण बात है तो देखिए ना मालूम वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला मतलब कि जो वो देना चाहते थे उनको वही वापस मिला या नहीं मिला सवाल यह है कि भैया आप जो देना चाहते थे सामने वाले ने उसको वही समझा या नहीं समझा तो सारा मुद्दा आकर के पहुंच गया परसेप्शन के ऊपर कि सामने वाले ने आपके आपके काम को आपकी बात को कैसे देखा कैसे समझा और जब उसने समझा तो जो उसने उसका रिटर्न दिया आपने उसको क्या समझा साहब आज की बात तो यहीं पर समाप्त करता हूं मैंने आपसे कहा था पिछले हफ्ते कि आज थोड़ी सीरियस बात करूंगा तो साहब यह थोड़ी सीरियस बात है क्योंकि अब मैं आपके लिए एक विचार छोड़कर जा रहा हूं वो यह है कि भाई अगर जो आप केयर करते हैं अगर आप किसी को प्यार करते हैं अगर आप किसी का भला चाहते हैं तो भाई मेरे उसको ऐसा कुछ दिखाना होगा यानी कि उसके परसेप्शन में भी आपको वैसा ही करना करते हुए दिखना चाहिए और यहां पर एक ही सवाल है कि अगर आप रिसीविंग एंड पर हैं तो भाई अगर कोई डाउट होना तो एक बार पूछ लेने में कोई बुराई नहीं है क्या आप मेरी परवाह कर रहे हैं क्या आप ये जो मुझे बता रहे हैं ये मेरी भलाई के लिए है तो साहब ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूं बातें और इसके बाद आज की बात यहीं पर समाप्त करता हूं अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपने समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद है आपका आभारी हो नमस्कार बिछड़ गया बिछड़ गया बिछड़ गया हर साथी देख पल दो पल का सा किस को फुर्सत है जो था मे दीवानों का हाथ। हमको अपना साया तक अक्सर बेजार मिला हम जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला इसको ही जीना कहते हैं तो यू